द्रं कर्णे श्रृणुयाम देवा भद्रम जलायुः स्थिरंग्वाश्रम्यशेम देविता जलायु शाति शाति शाति अथर्मेदीपुंडुपन प्रथम मुंडक के द्वितीय अखंड के पंचम मंत्र तो कुछ विचार हुआ जिसमें कर्मकांड की चर्चा चल रही है कर्मकांड लोग जो तो कर्म करते हैं, अभिहोत्रादि कर्म करते हैं, उसका फल क्या होगा और किस रूप का होगा करके विचार करके आगे कर्मकांडियों की निंदा शुरू करेगी श्रुति क्यों ये ज्ञान के लिए श्रुति है ज्ञान मार्ग में ले जाना है इसके लिए तो अग्निहोत्र की चर्चा करते हुए कह रहे थे अग्नि के लपलपाती हुई सात जीवाए होती है काली कराली इत्यादि सात जीवाएं होती है ये जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो समय पर आहुतियां तो डालता हो इन अग्नियों में तो यह आहुतियां उसको लेकर के सूर्य के रश्मि के माध्यम से वहां ले जाते हैं जहां देवता का राजा इधर बैठा हुआ है ऐसा कहा था और अगले मंत्र में कहने वाले हैं उसको पुकारते हुए ले जाते हैं उस यजमान को मधुर शब्द बोलते प्रिय वाणी बोलते हुए उसको ले जाते हैं ब्रह्मलोक पहुंचाते हैं ऐसा बोलते हैं। बोलने जा रहे हैं मंत्र है आगे ये ही ये ही तीतम आहुतय सुबर सूर्य रश्मि भेद बदन्त्यो अर्चयंत ये सव पुण्य सुख ब्रह्मलोका ये तमाहुत सुबर्चस सूर्यश रश्मिभ वह यही यही ृत ब्रह्मलोक प्रियाचम्या अर्चय तेहिति आहुत सुवर्चस आहुत सूर्यरश्मन वह तम, एही एही तम ऐसा है प्रिय बाणी बोलते हुए मधुर बाणी बोलते हुए आहुतियां जो अग्निहोत्र में डाली गई आहुतियां थी वही आहुतिया अर्च तो उसके सम्मान करते हुए यजबान के सम्मान करते हुए सुवर्चा आहुत है तो प्रज्वलित आहुतियां हैं प्रदीप्त आहुतिया क्या करती है सूर्य सूर्यभेद सूर्य के किरणों के माध्यम से तम यजमान यही यही इति बहन आओ आओ ऐसा करके ले जाती है क्या कहा ले जाती है यह सब पुण्य सुकृत हो ब्रह्मलोक आपके लिए पुण्यकृत ब्रह्मलोक यह है इसका उपभोग कीजिए ऐसा करते हुए यह ब्रह्मलोक माने स्वर्गलोक स्वर्गलोक पहुंचाती है आहुतिया ऐसा कहा कथम भाष्य में कहते हैं कथम सूर्य से रश्मि यजमान बहनती सूर्य के किरणों के माध्यम से आहुतियां यजमान को कैसे ले जाती है प्रश्न उठता है तो यदि उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं उसको सम्मान के साथ ले जाती है ये यही आहुवे आइए आइए ऐसा करते हुए आह्वान करते हुए आहुति प्रज्वलित जो आहुतियां हैं ऐसी आहुतिया है। केंचा और भी के, प्रियाम इष्टाम वाचम स्तुत्यादि लक्षणाम अवध उसकी प्रशंसा करते हुए प्रियवाणी बोलते हुए ले जाते हैं उच्चारयते हो अर्चयते पूजयंत पूजयंती उसके सम्मान करते हुए ले जाते हैं और बोलती क्या ये सब हो युषमाकम पुण्य सुकृत हो यथा ब्रह्मलोक फल रूप आपने जैसे सुकृत किया था पुण्य कर्म किया था उसी प्रकार के फलस्वरूप ब्रह्मलोक है इसका उपभोग कीजिए ऐसा कहते हैं एवं प्रियाम अभिवंत वहां इस प्रकार से प्रियवाणी बोलती हुई आहुती है उसको ले जाती है ब्रह्मलोक मान स्वर्ग प्रखलाथ यहाँ ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ स्वर्ग लेना ब्रह्मलोक नहीं लेना स्वर्ग लेना इस मंत्र में आये हुए ब्रह्मलोक का अर्थ स्वर्ग क्यों प्रकड़ात यहाँ पर कर्म का प्रकरण चल रहा है ये ट्रिप्पणी कहते हैं प्रखलाथ केवल कर्म प्रखलात केवल कर्म का प्रकरण चल रहा है यहाँ अगर उपासना सहित कर्म के प्रकरण होता तो ब्रह्मलोक की संभावना थी किन्तु यहाँ केवल कर्म का प्रकरण है इसलिए ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ इस मंत्र में स्वर्ग समझना टिप्पणी कार कह रहे हैं प्रकरणात का अर्थ केवल सत्यलोक से प्राप्त जो ब्रह्मलोक सत्यलोक है ब्रह्मलोक करके प्रसिद्ध है केवल कर्म से प्राप्ति संभव नहीं है न होने से क्यों कर्मणा पितृलोक ऐसी श्रुति है कर्म से पितृलोक प्राप्त होगा मान स्वर्गलोक प्राप्त होगा ब्रह्मलोक प्राप्त नहीं होता इसलिए इस मंत्र में आया हुआ ब्रह्मलोक समझा अर्थ स्वर्गलोक समझना उसके सम्मान के साथ जे कहा अब इतने सम्मान करने के बाद अब कहना चाहते हैं चार मंत्र है आगे तीन चार मंत्रों के द्वारा अब उनकी निंदा आरंभ करते हैं इतने परिश्रम करके जो एक, एक किया अग्निहोत्र आदि एक एक करता है किंतु वो विनाशी है यही है तात्पर्य बताना चाहते हैं विनाशी है तो व्यक्ति को उसमें ना लगे ज्ञान मार्ग में लग जाए ये कहना चाहते हैं मंत्र है प्लवाते अषादशोरमेश कर्मेत अभिनंद मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवा प्लवाहेद अष्टोक्तम अवरम्बे सुकर्मा ये श्रेय ये अभिनंद मूढ़ जरा मृत्यु ते पुनरेवा ये यज्ञ ये जितने भी यज्ञ है कैसा है प्लवा अदृढ़ा यज्ञ रूप ये शब्द के शब्द यज्ञ करने वाले को याक्य शब्द से बोला है यज्ञ स्वरूप जो अट्ठारह मिलकर के एक का समापन किया जाता है सोलह वहां पर ब्राह्मण लोग होंगे ऋतु लोग होंगे एक यजमान और एक एक अष्टादशोपतम ऐसा कहा है शास्त्र में, अठारह मिलकर के एक एक पूर्णा होती होती है समापन होता है इसलिए ये थे अष्टादश ये जो अट्ठारह व्यक्ति हैं, ये अध है और विनाशी है इनके विनाशी होने से उनके किया हुआ कर्मक भी विनाशी होगा अग्निहोत्रादि कर्म का फल भी विनाशी होगा यही कहना चाहते हैं अवरम ये सुकर्मा जिनमें कर्म हो रहा है अठारह व्यक्ति में वो कैसा है निकृष्ट कर्म हो रहा है नित्य फल देने वाला नहीं है अनित्य फल देने वाला है कादाचित का फल वाला है जिनमें ये कर्म होता है वो कर्म अवरम माने निकृष्ट निक्रिष्ट निकृष्ट है कर्म ये त्रेवियम अभिनंदन इसी को कल्याण समझ करके मोक्ष समझ करके जो लोग प्रसन्न हो रहे हैं कर्मी लोग कर्मकांडी लोग इसी को ही सब कुछ मान के चलते हैं ये मूढ़ा अभिनंदन भी उसी में आनंदित हो रहे जो अभिवेकी लोग यही है सब कुछ है, कर्म ये कर्म ही श्रेष्ठ साधन है ऐसा मान के जो लोग चल रहे हैं जरा मृत्यु पुनरेवा उनका यही होगा अभी तो जरा मृत्यु के चक्कर में ही है आगे भी जरा मृत्यु के ही चक्कर में पड़ेंगे पुनरेवा फिर जरा मृत्यु के चक्कर में पड़ेंगे माने जन्म होगा मृत्यु होगी इसी यही चक्कर में जाएंगे मोक्ष नहीं होगा जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलेगा उनको ये बताया भाष्य में कहते हैं ये ज्ञान रहितम कर्मा ये जो कर्म की चर्चा है ज्ञान रहित मान उपासना रहित कर्म या ज्ञान तो उपासना उपासना रहित जो कर्म है ये जो कर्म है एतावत फल हम बस इतने फल है उपासना रहित कर्मों का फल स्वर्गलोक तक ले जा सके इसके आगे फल नहीं है यथावत फलम अविद्या काम कर्म काम कार्यम अविद्या काम का जो कार्य है अविद्या अविद्या के कारण विष्ण की इच्छा स्वर्ग आदि विषम की इच्छा इच्छा होने पर कार्य फल इतना ही फल है अतो असारम दुख मूलमते इसलिए ये कर्म का कर्म जो है अशार है दुख मूल है दुख देने वाला है यही यहाँ पर इसलिए उसकी निंदा की जाती है कर्मों की निंदा की जाती है ये है, असार दुख का कारण है समझ करके निंदा की जाती है कहा एक नंबर पढ़े ज्ञान रहितम रहित उपासना या ज्ञान करते उपासना क्योंकि कर्म के साथ में ज्ञान का कोई तालमेल होता ही नहीं है उपासना का है तो इस भाष्य में जो, जो ज्ञान शब्द आया इसका अर्थ है उपासना उपासना सहित कर्म होता तो ब्रह्म चले जाते किंतु केवल कर्म है अग्निहोत्र कर्म कर रहे हैं खाली यहां तो ये लोगों के स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी ब्रम लोक नहीं हो सकती इसलिए केवल कर्म उपासना रहित कर्म ऐसा समझना है कहा भाष्य का अर्थ करते हैं प्लवा मान विनाश शब्द प्लवा विनाशी है कौन कर्म करने वाले लोग विनाशी है जो अठारह व्यक्ति मिलकर के कर्म के संपादन करते हैं वही लोग अनित्य है विनाशी है विनाशिना ही मानी यशात कारणा जिससे कि ये जो अठारह व्यक्ति है कर्म करने वाले सोलह ऋतिक लोग हैं एक यजमान और ये रूपाणी स्वरूप अठारह होते हैं ये अठारह मिलकर क्या एक की संपादन करते हैं एक एक का संपादन होता है एक निर्वर्तक या था निर्वर्तक एक के संपादन करने वाले लोग जो अठारह है अष्टादश अष्टादश संख्या <coughs> 18 संख्या में 18 है ये एक एक के संपादन करने वाले कौन कौन है तो कहा यह ऋत्विक लोग हैं 16 ब्राह्मण लोग हैं उसमें यजमान अस इत यजमान और यजमान की पत्नी मिलकर के 18 हो जाते हैं ये यही एक एक का स्वरूप यही है यही मिलकर यज्ञ होता है ऐसा है ये तद आश्रय कर्म उत्तम कथित शास्त्रे आश्रित होता है कर्म करके शास्त्र ने ऐसा कहा है कि अठारह व्यक्ति में कर्म आश्रित होता है सोलह ब्राह्मण लोगों के और येजमान एद्मान येजमानी अठारह व्यक्ति में कर्म आश्रित है ऐसा शास्त्रों ने कहा उगता मनिकम ये ना शास्त्र शास्त्रों ने ऐसा कहा है प्लवत् प्लब होने से क्या होगा कर दे प्लवते सह फले ना तत्साध्यम फल के सहित कर्म भी नाश हो जाता है अवरम केवल ज्ञान वर्जितम कर्म ये अठारो में जो होने वाला कर्म है जो अठारह व्यक्ति में होने वाला कर्म है वो कर्म अवर है मान निकृष्ट है केवल कर्म कैसा है ज्ञानवर्जितं वर्जितम कर्म मान उपासना रहित जो कर्म है निकृष्ट है तो ब्रह्मलोक भी नहीं दे सकता स्वर्गते ही देगा ज्ञान कर्म ऐसा है एक अतः स्थित अवर कर्माश्रयाम जो निकृष्ट कर्मों के आश्रय बने हुए अठारह व्यक्ति अठाराम जो कर्म करने वाली व्यक्ति दृढ़ नहीं है स्थिर नहीं है उनके विनाश होगा यजमान यजमानी आदि सब चले जाएंगे विनाश होने से प्लवते फलेना तत्साध्यम कर्मा फल के सहित तो उसका साध्य जो साध उसका साध्य कर्म जो है फल को सिद्ध करने वाला कर्म नाश हो जाता है फल स्वर्ग के सहित नाश होगा स्वर्ग भी रहेगा ना स्थाई रूप में कुंडदि वीर दिना जैसे दूध दही किसी पात्र में रखा था उस पात्र फूट गया किसी तरह से विनाश हो गया पात्र का जैसे पात्र ही चला जाएगा तो दूध दही आदि नष्ट होंगे ही होंगे इसी प्रकार कर्म करने वाले ही चले गए तो कर्म का फल सहित कर्म भी चला गया देखा कुंड विनाश आदि व कुंड दूध दही रखने का बर्तन है जैसे उसके विनाश होने से नाम आदि का नाश हो जाता नाश कुंड में स्थित थे, थे उनका नाश हो जाता है उसी प्रकार ये जो कर्म जिसमें आश्रित थे वो फल के सहित नाश हो जाता है क्यों वो जिसमें आश्रित था वो अठारह व्यक्ति में था वो अठारह व्यक्ति विनाशी है इसलिए कर्म फल के सहित नाशवान है ये कारण यत एव ये, ये, ये तत्कर्म तो श्रेय इससे स्थिति ऐसी है और जो लोग लगे हुए हैं ये कर्म ही सब कुछ है करके लगे हुए हैं ये तत्श्रेय तो ये तत्कर्म तो श्रेय श्रेय कर्णम ये अभिनंदनती कल्याण देने वाला मोक्ष देने वाला कर्म ही है करके जो लोग प्रसन्नता को प्राप्त हो रहे हैं आनंदित हो रहे हैं अभिहत्ति हर्षित होते हैं जो अभिवेक न मूढ़ा कौन ऐसे हर्षित होते हैं कर्म ही सब कुछ देता है लोग जो मूर्ख लोग है मूढ़ा अतः जरा मृत्युम चाहे जरा व तो जरा तो मृत्यु तो को ही प्राप्त होंगे अभी जिस स्थिति में है आगे भी यही स्थिति में रहेंगे वृद्धावस्था के चक्कर मृत्यु के चक्कर में पड़े रहेंगे माने जन्म मृत्यु से बाहर नहीं जाएंगे किंचित कालम स्वर्गी पुनरे पुनरेव अभियंत हाँ कर्म किया है कुछ समय स्वर्ग में रहेंगे उसके बाद फिर वही जरा तो को ही प्राप्त होना है अभियंती वही गंती बार बार वही जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ेंगे मुक्त नहीं होंगे कहा ठीक है रूपयते निरूप्यश्रय या अठारह व्यक्ति को लिया गया यज्ञ शब्द से यहां पर क्यों जिसके द्वारा निरूपण किया जाता है जिस आश्रित होकर के यज्ञ का निरूपण किया जाता है जिसमें आश्रय करा करके होता है उसमें एक कहा एक शब्द का अर्थ यज्ञ करने वाले अठारह व्यक्ति ये आगे उन्हीं लोगों की निंदा करते हैं जो कर्मी लोग हैं मनुष्य जीवन पा करके ज्ञान मार्ग में नहीं जा सके केवल अग्निहोत्र कर्म करते रहे कम से कम मध्यम मार्ग ले लेते उपासना सहित कर्म करते कम से कम ब्रह्मलोक हो करके कर्म मुक्ति के साधन बन जाता वो भी नहीं कर पाए केवल कर्म करने वाले लोगों की फिर आगे निंदा करती है स्थिति मंत्र है अविद्याम अंतर है वर्तमान धीरा हाँ। धीरा अद्यायात यथाधा अविद्याम अंतरे वर्तमान अविद्या के बीच में पड़े हुए अज्ञान के बीच में रहने वाले लोग अज्ञान के बीच में है ज्ञान नहीं है किंतु तो स्वयं धीरा पंडितम मन माना अपने को धीर मानते हैं पंडित मानते हैं मान्य लौकिक व्यवहार में भी कुशल मानते हैं अपने को धीर मानते हैं और शास्त्रीय व्यवहार में अपने को पंडित मानते हैं हम शास्त्र वाले रहते हैं अज्ञान के घेरे में रहते हैं और बोलते हैं लोगों को बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं जंगन्य माना पर्यंत मुढ़ा ये ये कहा जाएंगे अंधे नहीं व नियमाना यथान्धा जैसे अंधे व्यक्ति के द्वारा ले जाए दूसरा अंधा व्यक्ति की जो स्थिति होगी ले जाने वाले भी अंधा हो जाने वाले भी अंधा हो उसकी जो स्थिति होती है किसी खड्डे में गिरेंगे ठीक इसी प्रकार ये भी उसी स्थिति में है जंग बार बार जन्म जरा मृत्यु के चक्कर जो में पड़े रहते हैं अनर्थ बातों में घेरे रहते हैं जो अनर्थ समुदाय है इसी में घेरे रहेंगे वहां से मुक्ति नहीं हो पाएगी देखा एक नंबर की टिप्पणी है अविद्याम के ऊपर अविद्या शब्द अत्र तत्काल्य अविद्या शब्द क्या अर्थ शरीर अविद्या का कार्य शरीर अविद्या शब्द से कहा तथा अविद्याम से अविद्या कार्य शरीर में आशक्ति है शरीर को लेकर चलने वाले यह अर्थ है इसका अविद्याम अंतरे वर्तमान तद अंतरे तन मध्यवर्ती अंतकरण शरीर शरीर के भीतर में जो अंतकरण है अंतर अंतकरण वर्तमान उसमें रहना मैंने तत्तात्म्य अपना अंतकरण में तादात्म्य भाव को प्राप्त होकर के चलने वाले लोग करना है। माने आत्मात्मा विवेक अभी कलाई दिया आत्मात्मा विवेक रहित आत्मात्म विवेक जिनमें नहीं है ऐसे लोग उनकी स्थिति यह है कैसी स्थिति है रहते हैं ऐसे आत्मानात्म विवेक रहित है किंतु तो अपने को धीर मानते हैं पंडित मानते हैं मान्यता ऐसी बनाई हुई है लौकिक व्यवहार में हम कुशल है ऐसे मानते हैं शास्त्रीय में हम शास्त्रज्ञ है ऐसे मानते हैं ऐसे मान्यता बनाने वाले धीमंत अच्छा ऐसा कहा भाष्य में कहते हैं अविद्याम अंतरे मानी मध्य वर्तमान अविद्या के बीच में रहना घोर अधेरे में है शरीर में आत्म करके रहने वाले लोग अविवेक प्राय विवेक नहीं है प्राय करके विवेक नहीं है विवेक का अभाव ज्ञान अभाव वाले है स्वयं वयमेव धीरा और ऐसे मानते हम ही धीर पुरुष है व्यवहार कुशल है ऐसे मानते धीमत धीमान तो माने लौकिक अधीशालीन लौकिक बुद्धि हमारे पास बहुत है ऐसे मानने वाले लौकिक बुद्धि वाले हम व्यवहार में कुशल है ऐसे मानने वाले और पंडिता अपने को पंडित भी मानते हैं पंडित माने शास्त्रीय अधिसीन शास्त्रीय ज्ञान भी यहां बहुत है ऐसा मानने वाले विदित वेदिता विदित वेदित ब्यास इतनी बे� जो कुछ जानना था जान लिया है जो कुछ जानने योग्य थे वो सब कुछ हो गया है जो विदित था विदित हो है सब वेदितव्य पदार्थ विदित है ऐसे मानने वाले जितने योग्य थे सब, इस लोग लोग सब जान लिया हमने जिसलोक परलोक सब जान लिया वेदितव्य विदित जिसको वेदितव्य पदार्थ जानने योग्य पदार्थ को विदित हो गया ऐसे मानने वाले लोग है मन्य माना आत्मान अपने के संभावना बड़पन दिखाते हुए ऐसे जो अविद्या के बीच में रहने वाले लोग हैं जंघन्य माना जंघन्य माना क्या है जरा रोगादि अनेक अनर्थ प्राप्त माना बार बार वही शरीर ही मिलना उनको शरीर मिलेगा तो जरा अवस्था हानिहानी है रोगादि जो जितने भी हैं, अनेक अनर्थ समुदाय के घेरे में पड़ने वाले लोग हैं जैसे मारे जा बार बार ऐसे ऐसे लोग हैं वृषम बार बार पीड़ित होने वाले कि शरीर लेने पर वृद्ध अवस्था आने आने रोग आदि का शिकार होना होना है तो कष्ट झेलना ही होगा ऐसे लोग परिअ्रमती मूढ़ बार बार घूमते रहते हैं संसार में घूमेंगे ये कहा मूर्ख लोग दर्शन वर्जितत्व आत्मज्ञान रहित होने से स्थिति हो गई दर्शन में ज्ञान ज्ञान रहित्व अंधे नियमाना प्रदर्शन प्रदर्शमान मार्ग हा अंधे लोग दूसरे को रास्ता दिखाता हो उसकी क्या स्थिति होगी यहां भी यह स्थिति है। हम पंडित है करके रास्ता बताने वाले हो गए दूसरे को ऐसे लोग अंधे रैवा अचक्षु के रै जिसका चक्षु नहीं है आंख रहित व्यक्ति है उसके द्वारा नियमाना ले जाने वाले वो अग्रसर बन के चल रहा हो अंधा कोई ऐसा प्रदर्श्यमान मार्ग जो मार्ग दिखाने वाला अंधा हो उस प्रकार यथा लोके अंधा अक्षरहित जैसे लोग में देखा गया अंधे लोग आख रहित लोग गर्द कंट आदव पतंती खड्डे में गिर सकते हैं कांटे में गिर सक, पड़ सकते हैं ये किसी प्रकार उनकी भी स्थिति यही होगी मोक्ष होने वाला नहीं कहा ठीक है थोड़ी सी है स्वयं वैधी स्वयं का अर्थ करते हैं तत्त्वदर्शी उपदेश अनपेक्षत सो मनोरथे नहीं अपने आप अपने को पंडित मान रहे कोई तत्वदर्शी का उपदेश लिया नहीं उन्होंने तत्वदर्शी उपदेश अनपेक्षतया तत्त्वदर्शी जो महात्मा है वास्तव में जो आत्मस्वरूप का दर्शन जिन्होंने किया साक्षात्कार किया उनके अपेक्षा उपदेश अनपेक्षित है उनकी अपेक्षा न करते हुए स्व-स्व स्वमनोरथ रथे नहीं वह अपने मनोरथिक कल्पना है खाली कल्पना करके अपने को पंडित मानने वाले लोगों की स्थिति बती है ऐसा कहा कि और भी बात है मंत्र है अविद्यायाम् बहुरा वर्तमानः विज्ञेयः बहुरा वर्तमानः वयम् कृतार्था इति अभिमন্যन्ति बालः यत्कर मृडोना प्रवेदयन्ति रागाः तेना पुरा छेदनोकाश्यवन्ते अविद्यायाम् बहुरा वर्तमानः स्वयम् वयम् कृतार्था इति अभिमন্যन्ति बालः यद कर बीड़ो न प्रभेदी रागतरा लोकाश्च बहुधा बहुत अविद्याम वर्तमान हर प्रकार से अविद्या में ही रहने वाले शरीर में ही रहने वाले हैं, शरीर में तालाब में करके बैठने वाले लोग हैं, अविद्याकारी में जो तो ग्रसित है विद्या में रहते हैं जो लोग शरीर में है शरीर से ऊपर उठने की जिसकी चेष्टा नहीं है अविद्याम बहुधा वर्तमान अज्ञान में डूबे अज्ञान में डूबे हमने शरीर करके नैठना नाना प्रकार से शरीर में बैठे हुए हैं ऐसे लोग और मान्यता क्या है हम कृतार्थ हो गए कृता अर्थ प्रयोजन भी यही अस्पी है जिन हम लोगों ने हम कृतार्थ हो गए करने योग्य जीतते थे कर लिया है और करना कुछ शेष नहीं रहा ऐसे मानने वाले लोग कृतार्थ भयम कृतार्था इति अभिमनती बाला ऐसे मानने वाले जो बाल है मूर्ख लोग हैं ऐसे लोग हैं यद कर्म न प्रभेदी ऐसे जो आत्म तत्व है उसको कर्म लोग नहीं जानते हैं खाली में लगने वाले लोग नहीं जानते राग आदि क्यों की जो आसक्ति है उनके पास विष्ण की आसक्ति के कारण उसको नहीं जान सकते ये कहा राग आद में राग है स्वर्ग आदि विष्व में लोलुपता है इसलिए वो नहीं जानते जानती आ तो रहा इसलिए वो दुखी होकर दुखी दुखार्थ दुख से आ, आर्त होकर के क्षीण लोग छीणा लोग ऐसा क्षीण हो गया लोक स्वर्ग लोक का आदि क्षीण हो जाएंगे चेबनते गिर जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं ऐसा अर्थ किया भाषण में कहते केंच अविद्याम बहुधा बहुत प्रकार वर्तमान माने हर प्रकार से अविद्या में डूबे रहते हैं ऐसे लोग कृता भयमे कृतार्थ कृत प्रयोजन और अपने को मानते हैं प्रयोजन हमने सिद्ध कर लिया और कोई बाकी नहीं रहा जीवन में जो कुछ करना था कर लिया ऐसे मानने वाले लोग हैं ऐसा इति अभिमन्यंती अभिमान कुरंती हम कृतार्थ हो गए भयम कृतार्थ हम कृतार्थ हो गए इति अभिमन्यंती अभिमान कुरंती ऐसे अभिमान करते हैं बाला जो बाल है मूर्ख है अज्ञानी ना बाला करता अज्ञानी लोग ऐसे होते हैं यद माने यस्मात यद कर्मिणो न प्रवेदयती इत्यादि है ना यद माने यमात्म कर्मिणो इस प्रकार से जो कर्म में, में लगे कर्म में लगे हुए लोग है, न हैं न प्रवेदयती तत्व न जानती तत्व तो को नहीं जानते हैं आत्मस्वरूप को नहीं जानते वो तत्व मान आत्मस्वरूप उसको नहीं जानते हैं न प्रवेदयती न जानती रागात क्यों कर्मफल राग राग राग राग अभिभव निमित्तम का। कर्म फल में जो आशक्ति है उसके कारण से आत्मसुद को नहीं जानते हैं कर्म के फल भोगने की इच्छा कर्म है कर्मफल में आशक्ति है रागात्मा कर्मफल राग अभिभवन निमित्तम कर्म फल के राग से वह आत्मज्ञान दब जाता है तीन कारण कारण से आतुरा दुखारता दुखी होते हुए दुखात होते हुए क्षीण लोकहा क्षीण कर्म फला जो कर्मफल क्षीण हो गया स्वर्ग लोग गए थे कुछ साधन करके वो लो, स्वर्ग थे, स्वर्ग लोग स्वर्गलोकाच्य बनते स्वर्गलोक से फिसल जाते हैं नीचे आ जाते हैं ये कहा एक, एक नंबर की टिप्पणी है अभिभवंत अभिभवनिमित्तों में अभिभवती तत्वज्ञान योग्यता अभाव वहान अभा, अभा, अभा, अभा अभा तत्व ज्ञान के योग्यता के अभाव की प्राप्ति है उनके पास इसलिए गिर जाते हैं तत्व तो ज्ञान होता तो नहीं गिरते ऐसा अच्छा आगे मंत्र है इष्टापूर्द मन्यमा बरिष्ठम नान्य श्रेयो भेदयंते प्रमूढ़ नाक पृष्ठ ते सुदे नुभूं इमंकीनंबा विशंती इष्टापूर्तम मनमिष्ठ न्ये भेदयन से प्रमूढ़ नाक से पृष्ठे ते सुकृत इमोक इष्टयाग और पूर्तयाग दो याग की चर्चा गृहस्थास्त्र में रहने वालों के लिए करना होता है अग्निहोत्र आदि कर्मा इष्टयाग में है और कुआ खुदवाना आदि जो तलाव बनाना आदि है ये पूर्त कर्म है इष्टा पूर्तम मन्यमाना बरिष्ठम इष्टयाग ष्टकर्म और पूर्त कर्म को ही वरिष्ठ मानने वाले यही सर्व कुछ है ऐसे मानने वाले लोग हैं जो नान्य श्रेयो अन्य श्रेयो ना इससे आगे कोई कल्याण का रास्ता है ही नहीं ऐसा मानने वाले जो वेदयंत प्रमुढ़ा नान्यत श्रेय वेदअयंते अन्य श्रेय को जानते ही नहीं प्रमुढ़ा मूर्ख लोग हैं जो अन्य श्रेय है अन्य श्रेय का पदार्थ को नहीं जानते विशेष अविवेकी हैं केवल इष्टापूर्त को ही सब कुछ मानते हैं पूर्त कर्म इसी को सब कुछ मान के बैठने वाले लोग नाक से पृष्ठ नाक नाक नाकर्त स्वर्ग कम माने सुखम नकम माने अकम माने दुखम नकम नाकम माने सुख सुख विशेष को स्वर्ग कहा मीमांसाजी नाक स्वर्ग है स्वर्ग के उच्चर शिखा में तो पहुंचेगा में पहुंच जाएंगे वो किसके बल पर इष्टापूर्त कर्म के बल पर इष्ट कर्म पूर्त कर्म किया हुआ है जीवन में उन्होंने उसके बल पर किंतु वो सुकृत्य अनुभूत का उसमें जाकर के अपने कर्म का फल का अनुभव करके अनुभव होने के पश्चात क्या होगा इमम लोकमहीन जब पुण्य क्षेत्र हो जाएगा कर्म समाप्त तो होगा फल समाप्त तो होगा तो इस श्लोक को भी प्राप्त कर सकते हैं इससे भी नीचे के लोग भी जा सकते हैं पशु आदि योनि में भी जा सकते हैं इस इस्लोक मान मानव शरीर भी प्राप्त कर सकते हैं अथवा पशु आदि योनि में भी जा सकते हैं कोई नियम नहीं कि स्वर्ग भोग के आने वाले मनुष्य बनेगा कहीं भी जा सकते हैं अच्छा इष्टापूर्तम इत्यादि है इष्ट यागात कर्म इत यागात कर्म को इष्टकर्म कहते हैं अग्निहोत्र आतिथ्यम वैश्वेव च इमित विधीय मनुस्मृति में ऐसे इष्टकर्म की चर्चा किया है अग्निहोत्र करना तपस्या करना और सत्य भाषण करना अग्निहोत्र तपतम वेदान चुनुपालन वेदों का स्वाध्याय करना प्रतिदिन अपने शाखा का अध्ययन करना आतिथ्यम अतिथि सेवा करना और वैष्णदेव भोजन पकड़ने के बाद सबको दे करके खाना इस इतना मिल करके एक कर्म होता है इष्ट कर्म इष्ट कर्म होता है यह स्रोत कर्म है माने वेद में विहित कर्म है और एक स्मार्त कर्म है पूर्त कर्म है, जो इसी लोक में परोपकार की भावना से करना दूसरे के उपकार में आ जाए बापी कुपतला गि देवता एतना चन्न प्रधान आराम पूर्त वित्त विधि मनुस्मृति वैसे कहा है बाबड़ी खुदवा देना माने कुआ से बड़ा हो तलाव से छोटा हो उसको बापी बोलते हैं लोग पानी पिए सभी के लिए उपयोग मिले कुआ खुदवा देना पानी दूसरे लोग पानी पिए इसके उद्देश्य है तलाव बना देना बापी कुड़ा गि देवता है देवताओं का मंदिर बना देना जो आए लोग दर्शन करें और अन्न प्रदान अन्न क्षेत्र खोलना जितना दे सके अन्नदान करना और आराम आराम का अर्थ जहां आकर के लोग आराम करते हैं ऐसी वस्तु बना देना धर्मशाला बना दे कर्म कहते हैं ये स्मार्त कर्म स्मृति में चर्चित कर्म है इसी को सब कुछ मान के बैठने वाले कर्म करते हैं और ये जो लौकिक उपयोगिता के लिए जो कर्म करते हैं वो आदि खुदाने का काम करते हैं जो लोग इसी को इष्टकर्म और पूर्त कर्म करके कहा है इष्टम यागातम कर्म का इष्ट कर्म क्या है यागादि कर्म है जो स्रोत कर्म है श्रुति सुर्ति संबंधित में विहित कर्म को इष्ट कर्म का अग्नि उत्तरादि है वो पूर्तम और पूर्त कर्म क्या है बापी को तड़ाक आदि कहा मनुष्य में इसका पूरा दिया हुआ है बापी को तड़ाग आदि बनाना मान बावड़ी खुदा देना कुआं खुदवाना तलाव खुदा देना दूसरे के उपकार के लिए आ, ऐसा करना स्मार्त कर्म माने स्मृति में चर्चित कर्म है ये मन माना वरिष्ठम इसी को सब कुछ मान के रहने वाले लोग ज्ञान के तरफ इसी ध्यान नहीं आत्म ज्ञान तरफ आत्मा कोई नहीं है आ, मन्यमा एक अतिशयन पुरुषार्थ साधन वरिष्ठ प्रधानमती है ऐसे मानने वाले यही अतिशय पुरुषार्थक साधन यही है ये इष्ट कर्मकूर्त कर्म ऐसे मानने वाले लोग वरिष्ठ प्रधानमंत्री वरिष्ठ कर्म मुख्य कर्म ये मुख्य वस्तु यही है ऐसे मान इति चिंतनता ऐसे चिंतन करते हुए अन्या आत्मज्ञाख्यम श्रेय साधन न अन्य श्रेय जो कल्याण का साधन अपना सा, आत्मज्ञान रूपी साधन था उसको नहीं जाता क्योंकि उनको दृष्टि बनी हुई होती इष्ट कर्म पूर्त कर्म की तरफ उनकी दृष्टि है इसलिए अन्य जो श्रेय साधन था मोक्ष का साधन आत्मज्ञान उसके तरफ ध्यान ही नहीं होता चिंतन नहीं होता न नहीं जानती नहीं जानते प्रमुढ़ विशेष मूर्ख है कैसे प्रमूढ़ होते हैं पुत्र पशु बंधवादिशु प्रमत्तया प्रमादि बने हुए हैं पुत्र पशु बंधु आदि में आशक्ति है इसलिए उसको प्रमूढ़ा का विशेष मूर्ख है प्रमूढ़ता मूढ़ा मुड है ये तेज नाकस्य स्वर्ग से पृष्ठ नाक सब स्वर्ग और कर्म किया है तो स्वर्ग तो जाएंगे ही इष्टकर्म कर्म किया है स्वर्ग जाएंगे नाकस्य पृष्ठे बने ऊपर स्वर्ग के भी ऊपरी स्थान ऊपरी भाग में पहुंच जाते हैं उस और कर्म के आधार पर वो लोग जाते हैं ऊपर स्थान है शुक्रते, भोगायतने, अपने भोग के आयतन है सुख भोग का स्थान है वो ऊपर वहां पहुंचकर अनुभूत और वहां जाकर के अपने कर्म के फल का अनुभव करके अनुभू कर्म फलम एक अपना कर्म फल का अनुभव करके पुनर्म लोकम मानुषम अस्मादहीन धर्म इस लोक माने मानव शरीर मानव शरीर को प्राप्त कर सकता है उसके पश्चात अथवा इससे भी हीन शरीर माने तीरग्न नरकादि लक्षण जो तीर्क पशु आदि के शरीर भी प्राप्त कर सकता है नरकादि स्वरूप शरीर भी प्राप्त कर सकता है यथा कर्म शेषम आगे जो प्रार्भ बन के आएगा उसके सामने स्वर्ग भोग भोगने के बाद जो शेष कर्म बचेगा उनमें जो प्रधान होकर आएगा जैसा शरीर मिलना होगा वैसे ही मिलेगा उसको स्वर्ग भोगने के बाद मनुष्य बन जाए कोई नियम नहीं है मनुष्य शरीर भी प्राप्त कर सकता है अन्य शरीर शरीर भी भी प्राप्त प्राप्त कर कर सकता है, कर सकता है है पशु आदि ऐसा एक नंबर की टिप्पणी है वाष्य में उपरिस्थाने उपरिस्थाने नाकश ना अनेक विभाग उपेद्य तो नाकस से का अर्थ करते ऊपर स्थान है इसके मतलब स्वर्ग में भी कोई विभाग है नीचे ऊपर करके विभाग होगा पृष्ठ माने ऊपर स्थान है बोल दिया तो स्वर्ग पे भी, भी विभाग होगा नीचे और ऊपर करके ये शंका होती है दे। कुछ है ऐसा सिद्ध होता है च और युक्ति संगत भी है ऐसा कर्म तारतम स्वर्ग जाने वाले का भी सबका एक जैसा कर्म ही नहीं होगा कर्म में तारतम्य भाव होगा तो फल भी तारतम्य होगा कोई वहां इंद्र बन के बैठा हुआ है कोई सामान्य देवता बन के बैठे हैं अलग अलग है वहां के विशासन अलग अलग है कर्म का तारतम्य होने से फल में तारतम्य त्रष्टम दृष्टम चल इंद्र से राजत्व इतरे तत्प्रजात्व ये देखा है स्वर्ग में इंद्र इंद्र में तो राजत्व तो धर्म मिला हुआ है राजा बना हुआ है इंद्र वो भी कर्म का ही फल है अन्य में प्रजा बन के बैठना पड़ा है इसका वो भी कर्म का फल है तो कर्म में कुछ गौण और मुख्य रहा होगा जिससे ऐसे हुआ ठीक है अच्छा ठीक है मैं कहते हैं नाकम शब्द का अर्थ करते हैं कम माने सुखम कम शब्द अर्थ सुख होता है ना न इति अकम सुख नहीं होता जहां उसको अकम बोलेंगे दुख को कहेंगे अकम नकम अकम नए समास हो गया अब फिर एक बार और नये करेंगे तन न विद्यते वो अक नहीं है जहां अक माने दुख नहीं है जहां उसको कहेंगे नाकम एक असल नाक उसी को शब्द से बोला है स्वर्ग को नाक शब्द से बोलते हैं ऐसा है अच्छा यहां तक तो ये कर्मकांडियों की चर्चा हो गई अब आगे कर्म मुक्ति वाले की चर्चा करना चाहते हैं जो आश्रम विहित कर्म साथ में जो उपासना करते हैं उपासना के साथ में आश्रम विहित कर्म में लगे हैं कर्म और उपासना समुच्चय करने वाले अभी तो केवल कर्म करने वालों की चर्चा थी ये तो स्वर्ग लोग तो जाएंगे वापस आ जाएंगे किंतु जो आश्रम विहित कर्म, कर्म कर रहे हैं ज्ञान नहीं है कोई सन्यास आश्रम में है कोई बान आश्रम में है कोई गिरस्थ आश्रम नहीं होगा आश्रम विहित कर्म कर रहे हैं साथ में उपासना भी कर रहे हैं उपासना जिस आश्रम के लिए जैसी उपासना करनी होगी उपासना भी कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति होगी उसकी चर्चा आगे करना चाहते है एकादश मंत्र में तप श्रद्धे ये ही उपवसंती अरण्य शांता विद्वांसो भैक्ष चर्या ृत स पुरषो है तप्रद्धे ये उपवसंत्ये शांत विद्वांसो भैक्षचरिया चलता सूर्यद्वार त्र पुरुषो यत्मा तप्रद्धे प्रथमा के दो वचन है ये द्वितिया का दो वचन आश्रम विशिष्ट कर्म को यहां तप समझना इस मंत्र का तप का अर्थ है आश्रम विशिष्ट कर्म गिर आश्रम के लिए कुछ और कर्म है और वाहप्रस्थ के लिए कुछ और कर्म है सन्यासी भी जो ज्ञान नहीं है केवल आश्रम धर्म मान करके चलने वाले सन्यासी हैं उनके लिए भी कुछ कर्म है तो तपह मने कर्म आश्रम विशिष्ट कर्म तत्त आश्रम के लिए तत्त कर्म जैसा कर्म होगा और श्रद्धा मने है उपासना ये दोनों को करते हैं आश्रम विशिष्ट कर्म और उपासना करने वाले पहले तो खाली आश्रम कर्म करने वालों की चर्चा चली केवल कर्मियों की अब कर्म और उपासना समुच्चय करने वालों की चर्चा साथ में उपासना भी करते हैं जो लोग उनकी स्थिति क्या होगी उनको बताना चाहते हैं ब्रह्मलोक जाते हैं अब आगे जाकर के क्रम मुक्ति की इनको संभावना है ऐसा बोलना चाहते हैं तपा श्रद्धे यही उपवसंती अरण्य जो अरण्य में बैठकर करके जंगल में रहकर जंगल का अर्थ यहां करेंगे अरण्य शब्द का अर्थ करेंगे कि अगर पुरुष तो साधक सं, हो तो स्त्री जन का संपर्क न हो और स्त्री शादी हो तो पुरुषों का संपर्क न हो ऐसे को यहां अरण्य शब्द का अर्थ करें क्यों एक दूसरे के साथ होने पर कुछ बिगड़ने की संभावना है तप श्रद्धे ये ही उपय जो लोग अरण्य में रहते हैं अपने साधना कर रहे हैं तप और श्रद्धा माने तप माने आश्रम विशिष्ट कर्म जिस आश्रम में बैठ होगा व्यक्ति वो आश्रम का कर्म का पालन करता होगा और श्रद्धा माने उपासना उपासना भी तत्त आश्रम के लिए उपासना भिन्न भिन्न भिन भिन उपासना तत्त आश्रम का कर्म भिन्न भिन्न है जिस आश्रम में हो उस आश्रम के कर्म और उपासना करने वाले ऐसा कैसे शांता विद्वांस शांत है सा। इंद्रिय का शांत है और विद्वान है उपासक लोग हैं भैक्ष चर्यांतर कर रहे क्या भैक्स्यर्या भिक्षा के समुदाय को भैक्ष बोलते हैं भिक्षा माने गृह आश्रम में तो है नहीं क्योंकि तीन आश्रम ऐसे हैं केवल भिक्षा में जीने वाले आश्रम हैं एक ही आश्रम है जो देने वाला आश्रम ब्रह्मचारी भी भिक्षा करके खत, करता है जीवन यापन करता है बान प्रस्थ की स्थिति है सन्यासी की भी स्थिति है तो भविष्यचर्यावरण भिक्षा चरण करते हुए उपासना करते हैं बैठे और आश्रम विशिष्ट कर्म उपासना करके रह रहे हैं ऐसे लोग ये लोग क्या करते हैं सूर्य द्वारा बिरजा प्रयां बिरत रज धर्मा धर्म को रज कहा धर्म से रहित होकर विगता रजो ये विरजा जिनके रज समाप्त तो हो गया मैंने धर्माधर्म समाप्त तो हो गयी दोनों समाप्त तो कर दी जिन्होंने क्यों आगे के जन्म का कारण धर्माधर्म होते हैं ऐसे समाप्त तो कर सूर्य द्वारा न उत्तरायण मार्ग के द्वारा सूर्य द्वारा माने उत्तरायण मार्ग के द्वारा प्रयां ही वहां जाते हैं कहा यत्र स पुरुष हो यात्मा अमर पुरुष है हिरण जिसको बोलते हैं ब्रह्म ब्रह्मा बोलते हैं ब्रह्मलोक बोलते हैं जहा जहां पर अमृत अमर पुरुष बैठा हुआ है वहां पहुंच जाते हैं और कालांतर में उनके साथ इनकी मुक्ति भी होगी क्रम मुक्ति ऐसा कहा अच्छा ठीक है देखिये केवल कर्मी नाम फलमुक्त केवल कर्मियों का फल बताया था अग्निहोत्र आदि केवल कर्म करने वालों का फल बताया था उनकी निंदा कर निंदा श्रुति ने आगे जाकर के अब केवल कर्मिणाम फलम होता केवल कर्मियों का फल तो यही है स्वर्ग लोग तक जाते हैं और पुण्य छिन्न होने के बाद वापस आ जाते हैं वापस आना होता है उनको किन्तु अब सगुण ब्रह्म ज्ञान सहिता आश्रम कर्मिणा सगुण ब्रह्म ज्ञान मान उपासना सगुण ब्रह्म की उपासना होती है उपासना भी कर रहे हैं और आश्रम के कर्म भी कर रहे हैं तत्त आश्रम में जैसा कर्म होगा वो तो कर्म भी करने वाले कर्मी लोग हैं उपासना सहित कर्म करने वाले जिस आश्रम में बैठा होगा उस आश्रम के कर्म और उपासना दोनों को मिलाकर के जो करता हो उन लोगों का फलम संसार गोत्र में तो अर्षधि संसार गोचर ही है ब्रह्म तक तो पहुंचाने वाला है ये संसार से बाहर तो ज्ञान ही कर सकता है ये भी ब्रह्मलोक तक ही पहुंचाने वाला है ये दिखाना चाहते हैं भाष्य में कहते हैं ये पुनस्त विपरीत पूर्वोक्त से विपरीत पूर्वोक्त केवल कर्मियों की चर्चा हो रही थी अब उनसे विपरीत है जो लोग केवल कर्मी नहीं है आश्रम कर्म भी कर रहे हैं और उपासना भी कर रहे हैं ऐसे लोग हैं ये पुनस्त तद विपरीत केवल कर्मी से जो विपरीत लोग हैं ज्ञान युक्त ज्ञान माने आ उपासना उपासना से युक्त है उपासना विशिष्ट है कौन है वो बान प्रस्था संन्यासी न दो व्यक्ति दे रहे बाण प्रस्थी लोग और सन्यासी लोग सन्यासी ज्ञान नहीं है केवल आश्रम कर्मों को संभाल करके रहने वाले सन्यासी सन्यास मार्ग में आए हैं आत्मज्ञान नहीं हुआ है आश्रम धर्म पालन करके बैठने वाले सन्यासी सन्यासी क्योंकि भोक्ति तो ज्ञान के बिना मिलना नहीं है तो ये भी ब्रह्म जाएंगे ऐसे सन्यासी लोग ये कहते हैं यह पुनः तन विपरीत पूर्वोक्त जो केवल कर्म से विपरीत है ज्ञान युक्त ज्ञान माने उपासना उपासना से युक्त है विशिष्ट है बान प्रस्ताव सन्यासी नान प्रस्थी लोग और सन्यासी लोग सन्यासी माने यहां पर कोई विद्वत सन्यासी नहीं ज्ञानी सन्यासी नहीं है केवल आश्रम धर्म को पालन करके रहने वाले सन्यासी क्यों 75 साल के पश्चात अगर आपका जीवन है त्रिवर्णिक जीवन है ब्राह्मण क्षेत्र वैसे है तो सन्यास आयु से अधिकार है या ज्ञान हो चाहे ना हो वहां बैराग्य की आवश्यकता नहीं है किंतु पहले यदि आपको सन्यास लेना है सन्यास ग्रहण करना है तो बैराग्य हो तो संन्यास ग्रहण करे विषय से बैराग्य न हो तो संन्यास ग्रहण न करे पचहत्तर साल होने पर तो आयुष प्राप्त है उसको केवल आश्रम कर्म में रहेगा आश्रम कर्म निभाता हुआ जीवन यापन करेगा ब्रह्मलोक जाने के मिल जाएगा उसको यह स्थिति हो जाएगी तो बान प्रस्था सन्यासी ब्राह्मण ग्राहप्रस्थ लोग हैं और सन्यासी लोग जो उपासना करते हैं उपासना विशिष्ट बैठे हुए हैं तप तप और श्रद्धा दोनों को करके रह रहे है। क्या है तप और श्रद्धा कहते हैं यहां ही मैं यथा तप श्रद्धे ही तप्वाश्रम विम कर्म इस मंत्र में आया हुआ तप शब्द करता अपने आश्रम विहित कर्म जिस आश्रम का होगा बानप्रस्थ आश्रम का होगा तो बानप्रस्थ आश्रम के लिए जो कर्म है सन्यास आश्रम का होगा तो सन्यास आश्रम में जो कर्म लगा हुआ है ऐसा कर्म श्रद्धा श्रद्धा मान हिरण्य विषया विद्या श्रद्धा शब्द करता है विद्या उपासना किसके हिरण्य को विषय करने वाला प्राण रूप से उपासना का हिरणगर वाली को उसको विषय करने वाली जो उपासना है इसको श्रद्धा कहा ते तपस श्रद्धे इन दोनों को तप और श्रद्धा शब्द से कहा गया यानी को उपवास करते हैं माने सेवन करते हैं सेवन ते अरण्य वर्तमान शब्द अरण्य में रहते हुए जैसे कहा जंगल में रहते हुए कहा जंगल यही है स्त्री पुरुष में एक दूसरे के अभाव में रहना जंगल माना जाता अभी में टीका अर्थ करेंगे अरण्य शब्द का अर्थ टीकाकार करेंगे क्योंकि साधन में विक्षेप की संभावना है दोनों में इसलिए एक दूसरे से दूर रहे दोनों के लिए अच्छा होगा अभी टीका में ही करेंगे शांत <coughs> उपरत करण ग्राहमा और जंगल में बैठे हो और इंद्रिय चंचल हो और परेशान होने की संभावना है एकांत बास और इंद्रिय चंचल हो वो और, और ज्यादा खतरनाक हो जाता है एकांतवास उसी के लिए अच्छा है जिसका इंद्रिय समयित हो चुके हैं तभी उसके लिए एकांतवास अच्छा होगा शांत मैंने उपरत समुदाय शांत हो चुके हैं उपरा हो गए विष्णों से ऐसे लोग विद्वांस मान गृहता ज्ञान प्रधान विद्वान भी आया हुआ है तो विद्वान से क्या गृहस्त भी जो ज्ञान प्रधान गृहस्थ जैसे जनकादि थे वो भी ब्रह्म जाने वाले होंगे गृहस्त को भी लेना यहां आश्रम कर्म कर रहे हैं उपासना कर रहे हैं ज्ञानी लोग ज्ञान प्रधान माना उपासना प्रधान जो गृहस्थ लोग है वो भी तीनों माने वानप्रस्थी लोग और केवल आश्रम धर्म को पालन करने वाले सन्यासी लोग और गृहस्थ भी जो उपासना प्रधान ज्ञान प्रधान जो सन्यासी गृहस्थ लोग है ये भी यह से गृहस्थ को लेना एक कहा भैक्चर्याम चरणतः परिग्रह भावाद वो बसंती अर संबंध भिक्षा करते हुए जीवन करते हैं जंगल में कहा क्यों कहते हैं परिग्रह नहीं है खाने पीने के लिए कोई साधन नहीं उनके पास परिग्रह का अभाव होने से भक्षचर्या चरण तिग्रह हो तो भिक्षा नहीं करना आपके पास साधन हो तो भिक्षा नहीं करना भिक्षा यह केवल प्राण धारण के लिए है अगर आपके पास कोई साधन नहीं है तो भिक्षा के अधिकारी आप होते हैं एक अभैक्ष चर्याचरण तिक्षा के आचरण करते हुए रहते हैं परिग्रह भाव क्यों भिक्षा करते हैं कहा परिग्रह का अभाव है परिग्रह नहीं उनके पास उपवसंती अरण्य संबंध इसलिए जंगल में रहते हैं वो भैक्स भिक्षा करते हुए आरण्य में रहते हैं संबंध करना कहा टिप्पणी है न? दो नंबर विद्या ही यात्रा उपासना यहां पर दो नंबर में कहा विद्वांस क्या लेना है उपासना लेना गृहस्तम कहा था ना उपासना करने वाले गृहस्त कहा था उपासना तदवंतो विद्वांस विशेषण इस शांत का विशेषण लगाने पर तप श्रद्धे न पौनरुक्त होते तो यहां विद्वांस शब्द करता गृहस्थ कर दिया शिकार ने पुनरुक्ति ना इसके लिए तीन की टिप्पणी में कहते हैं भैक्षाचार्य चरणता शब्द दिया भिक्षाचरण करते हुए कहा यह गृहस्थ के लिए अधिकार नहीं होगा ये बोलते संबंधम ये के लिए करने का अधिकार नहीं होगा ये, दिखाते हैं, ये, दिखाते हैं। द्वारा ये में कहते हैं सूर्य द्वारा ये लोग सूर्य मार्ग सूर्य मार्ग माने उत्तरायण मार्ग उत्तरायण मार्ग के द्वारा सूर्य उपलक्ष्य थे न उत्तरायण सूर्य के द्वारा उपलक्षित मार्ग है उत्तरायण मार्ग उत्तरायण मार्ग के द्वारा पथा उस उत्तरायण उत्तरायण पथा उत्तरायण मार्ग के द्वारा ते बीरजा वो बिजाजा होकर के ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं करना चाहते बिरजा क्या है ये बिरजा माने बीरजा सह क्षीण पुण्य क्षीण पुण्य पाप कर्माण संत्य पाप और पुण्य कर्म को समाप्त करके जिसका पाप भी समाप्त हो गया पुण्य भी समाप्त हो जाए पाप पुण्य दोनों में से कोई भी रहे शरीर मिलना है पुण्य होगा स्वर्गादी शरीर पाप होगा नारकीय शरीर मिश्रित होगा तो मानव शरीर ये स्थिति है तो इसलिए बीरजा कहा बीरजा का अर्थ बीरजा रज रहित रज माने पुण्य पाप को यह रज शब्द से कहा क्षीण पुण्यपाप कर्माण हाँ जिनके क्षीण हो गया है पुण्य पाप कर्म जिनका समाप्त तो हो गया ऐसे लोग ऐसे होते हुए हाँ जाते हैं यह है एक नंबर की टिप्पणी क्षीण क्षीण पुण्य पाप कर्माणा उपास्तिजन्यना अशुक्ल अकृष्णा धर्मेणा क्षपित शुक्ल कृष्ण कर्माणा ये जो तीन प्रकार के कर्म होते हैं एक पुण्य कर्म होता है एक पाप कर्म होता है निशिध कर्म और एक होता है मिश्रित कर्म पुण्यपाप मिश्रित कर्म तीनों तरह से गति अलग अलग होती केवल पुण्य हो स्वर्ग आदि मिलेगा केवल पाप हो नर्गादि का भोग और विस्तृत विस्तृतो दोनों तो मनुष्य शरीर ऐसा कहा उसको योग सूत्र में अलग ढंग से कहा है शुक्ल अशुक्ल शुक्ला शुक्ल ऐसा करके योग सूत्र में बताते हैं पतंजल योग सूत्र में ऐसे शब्द बोलते हैं शुक्ल कर्म माने पुण्य कर्म और अशुक्ल कर्म पाप कर्म और शुक्ला शुक्ल जो होगा वो हो, विस्तृत कर्म यह, ये योग सूत्र के माध्यम से अर्थ करना चाहते हैं ये कहते हैं उपास जन उपासना के माध्यम से क्या हो जाएगा उपासना कर रहा है वो यहां का केवल कर्म नहीं कर रहा है तो उपास जन उपासना उपास से उत्पन्न होने वाले अशुक्ल और कृष्णाख्य धर्म उपासना से धर्म पैदा हो जाता है क्या धर्म होगा शुक्ल भी नहीं कृष्ण भी नहीं माने पुण्य भी नहीं पाप भी नहीं शुक्ल माने होता है पुण्य और अशुक्ल होता है कृष्ण माने पाप ये दोनों से अतिरिक्त धर्म पैदा होगा उपासना के माध्यम से क्षपित शुक्ल कृष्ण कर्माणा उस उपासना के द्वारा एक धर्म पैदा हो गया जो धर्म कैसा है शुक्ल अकृष्ण धर्म है उसके द्वारा क्षेत्रित तो हो गया नष्ट तो हो गया शुक्ल कृष्ण कर्म जिससे समाप्त तो हो गया ऐसे लोग है ये हुआ है। का। कर्मा, सु, कर्म जो है ना योगियों का कर्म अशुक्ल अकृष्ण कर्म होता है बोले पुण्य पाप से रहित कर्म होता है योगियों का कर्म अशुक्लाकृष्णम अशुक्ला अकृष्णम शुक्ल भी नहीं कृष्ण भी नहीं मे पाप भी नहीं पुण्य भी नहीं ऐसा कर्म होगा योगियों का त्रिविदम इतरे शाम अन्य लोगों का तीन प्रकार का कर्म होगा शुक्ला कृष्ण और शुक्ल कृष्ण त्रिविदम इतरे अन्य लोगों का तो तीन प्रकार का होगा कर्म कोई पुण्यकर्मा होगा कोई पाप कर्मा होगा कोई मिश्रित वाला होगा किंतु योगियों के लिए शुक्ला भी नहीं कृष्ण भी नहीं ऐसा कर्म होता है योग सूत्र में कहा सूत्र दिया कर्मा कर्मा अशुक्ला कृष्णम योगी न स्त्रीविदम इतरेश अशुक्ला कृष्ण कर्म तो योगियों का होता है भागी लोगों का तीन प्रकार का होगा किसी का शुक्ल कर्म होगा किसी का अशुक्ल कृष्ण होगा किसी का मिश्रित होगा ऐसा इति उपासना ही योगा। या योग योग शब्द का अर्थ में समझना आगे वही पातंजल योग नहीं समझा उपासना उपासकों का कर्म अशुक्ला कृष्ण होता है ऐसा अच्छा आगे ते सूर्य द्वारेण बिरजा प्रयांति था तो बीरज होकर के जाते हैं प्रयांति प्रकृष्ट यांति प्रयांति वाषण प्रयांति प्रकर्षेण यांति विशेष रूप जाते हैं कहा जाता है यो ही अव्यय आत्मा ऐसा कहा था यत्यलोक आदव जिस सत्यलोक आदि में अमृत स पुरुष जो अमृत पुरुष बैठा हुआ है वहीं जाते हैं जो अमर पुरुष है प्रथम जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ है जिसको हिरण्यगर्भ बोलते है हिरण्यगर्भ ही अव्यय आत्मा वो आत्मा है अव्य स्वभाव याबन संसार उसको अभ्यय आत्मा तो रहेगा तो भी विनाशी है एक दिन विनाश होगा उसका किंतु तो? जब, जब तक संसार है तब तक उसकी स्थिति है इसलिए अभ्य बोल दिया उसको यावत संसार स्थायी जब तक संसार है तब तक वो स्थिर होता है हमारे जैसे नहीं हम तो संसार में कई बार आए गए वहां जब तक संसार तब तक आयु नुग है इसलिए यहां तो अभ्य शब्द से कहा वही लोग जाते हैं लोग कहा तस्तु संसार तो विद्यामया कहते देखो ये अपर का विषय है Yeah, परा विद्या और अपरा विद्या दो विद्या की चर्चा करनी है ये तद यहाँ तक माने ब्रह्मलोक तक जाना ब्रह्मलोक तक पहुंचना यह संसार गति है संसार से बाहर नहीं है ये ये संसार गति है यह तद अंत संसार गत है यहाँ तक माने हिरनगर लोक प्राप्ति तक संसार गत यो संसार गति यहाँ ये अपर विद्यागम्य अपर विद्या के विषय है ये विद्या के विषय में अपरा विद्या के विषय हैं कहा संसारगत दो नंबर की टिप्पणी मानी संसार संसारात अंतर्गत जो फल है यही है ब्रह्मलोक तक संसार के अंतर्भूत हो जाता है ये कहा आगे एक मोक्ष में इच्छा थी के कुछ लोग इसी को मोक्ष मानते हैं ये ब्रह्मलोक प्राप्त होना ही मोक्ष मानते हैं कुछ लोग ये शंका ना इसी को प्राप्त होना हिरण्य गर्व को प्राप्त होना ही मोक्ष में कुछ लोग मोक्ष मानते हैं शंका आगे तो कहा नो ये मोक्ष नहीं हो सकता ये संसार के भीतर है संसार से बाहर नहीं नो क्यों यही व सर्वे प्रबिलियंत कामा इसी में आगे बोलेंगे तृतीय मुंडक में आएगा तृतीय मुंडक द्वितीय खंड में आएगा यहीं पर वो ज्ञानी के तो सारे के सारे इच्छाएं यही समाप्त हो जाती है यही वह सर्वे प्रबल काम सबके काम जितने भी इच्छाएं हैं उस ज्ञानी के आत्मवेत्ता की यही नष्ट हो जाते हैं उसको कोई लोक लोकांतर में जान। तो लो जाना नहीं पड़ता तो ब्रह्मलोक जाना मोक्ष नहीं माना जाता ज्ञानी को तो यहीं पर सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है ऐसा आया है आएगा मंत्र काम और ते सर्वगम सर्वतः प्राप्त धीरा भी आया सर्वगा सर्वता प्राप्त है सर्वत्र गया हुआ ब्रह्म सर्वत्र प्राप्त है यही कर लेते हैं उसको कोई लोगांतर में जाना नहीं पड़ता तो धीर पुरुष को ज्ञानी पुरुष को ऐसा आगे मंत्र आने वाला है युक्तात्मा आना सर्व में भाव विभेषांति ये मंत्र है आगे आएगा युक्त आत्मा होकर के वो लोग क्या करते हैं सब में प्रवेश कर जाते हैं सब एक रूप में हो जाते हैं इसलिए ब्रह्मलोक जाना कोई मोक्ष नहीं है शंका उठाई थी कुछ लोग ईश्वर को मोक्ष मानते हैं कहा मोक्ष नहीं हो सकता ये कहा इत्यादि श्रुति इत्यादि श्रुति है आगे यही मुंडक में आए बातें आएंगे इसलिए भी और अप्रक राज्य और दूसरी बात यहां पर अपरा विद्या का प्रकरण चल रहा है ज्ञानी के लिए तो पराविद्या के प्रकरण में ज्ञानी को रखेंगे मोक्ष की चर्चा वहां होगी जब पराविद्या शुरू होगी अभी इसके आगे पराविद्या की चर्चा होनी है ज्ञानी की चर्चा और मोक्ष की चर्चा वहां होनी अभी तो कर्मी और उपासना की चर्चा है तो कहां से मोक्ष बना ब्रह्मलोक प्राप्ति से एक कहा अपर विद्या प्रकरण ही प्रवृत्ति यहां पर प्रवृत्ति हो रही है अपर विद्या के प्रकरण अपरा विद्या जो बोला गया है ऋग्वेद आदि के द्वारा प्रतिपादित जो विषय उसके प्रकरण है प्रवृत्ति न अकस्मात मोक्ष प्रसंग यहाँ एकाएक मोक्ष का प्रसंग है नहीं यहां अभी मोक्ष का प्रसंग बाद में आएगा मोक्ष कैसा होता है जब परा विद्या शुरू करेंगे अब इसके आगे बहरांगी दिखाएंगे और परा विद्या शुरू करेंगे तभी मोक्ष का बातें आएंगी आएंगे विरजास्तम तो आपेक्षकम वो धर्माधर्म से रहित होकर के चले जाते हैं क्योंकि जो तो बिरजा कहा था इस मंत्र में तो वो बीरजा मानी अपेक्षिक विरजा है बिल्कुल धर्माधर्म रहित नहीं होते हैं कुछ हल्के हो जाते हैं पेक्षिक धर्माधर पर रहित हो जाना है आपेक्षिकम तीन नंबर की टिप्पणी अपेक्षिकम यदि शुक्ल कृष्ण कर्माभाव अपेक्षकृष्ण कर्म का अभाव पुण्य पाप कर्म का अभाव है इसको लेकर के कहा गया इतनी बात है आगे समस्तम अपर विद्या कार्यम साध्य साधन लक्षण क्रियाकारक फलभेद भिन्नम द्वैतम आपेक्षिक समस्त जितने भी अपर विद्या का कार्य जहां तक है सबके सब, सब साध्य साधन लक्षण जहाँ साध्य और साधन दो भाव में विभक्त है ऐसा क्रिया कारक क्रियाकार विशिष्ट है द्वैत ये द्वैत सबके सब, सब आपेक्षिक ब्रजस्तु में आता है ऐसा कहा चार की टिप्पणी अपर विद्या प्रकरण अलम स्वर्गोक्ति रेव हिरण उ तो मत क्या अपर विद्या प्रकरण में तो फिर स्वर्ग ही कहना बहुत है स्वर्ग दिखाने बहुत था फिर हिरण गर्भ का कथन क्यों किया इसके लिए कहा समस्तम सब के सब उसी में आ जाएगा हिरनगर में भी कोई पर विद्या का विषय में नहीं आता है अपरविद्या का विषय में है ये सिद्धांत ने बताया एतावधे वेब यदि हिरण नगर व प्राप्ति अवसान बस संसार इतना ही है एतावधे व इतना ही है संसार कहां तक ये हिरण नगर प्राप्ति तक ब्रह्मलोक प्राप्ति तक संसार है आप ब्रह्म लोका पुनरावृति अर्जुना कौन थे या पुनर्जन्मन इत्यादि गीता के अष्टम अध्याय है ब्रह्मलोक से लेकर के सबके सब, इधर के लोग जितने भी हैं सब पुनरावृत्ति वाले हैं ऐसा एतावधेव इतना ही है यदि हिरण नगर में प्राप्ति अवसान संसार का चरम फल यही होता है सबसे बड़ा फल संसार का फल हिरणनगर में इससे बड़ा फल नहीं है संसार का वहां से भी वापस होना संसार गति इतनी है तथा मनु नगता हूं मनुजी ने कहा है इसको बहुत बड़ा फल माना है संसार के फल में बहुत बड़ा फल माना मनु ने मनुस्मृति में लिखा है थावराद्याम, संसार कागमता। का पहले स्थावरादी की चर्चा की वहां से आरंभ किया मनुजी ने उसके बाद जाकर के ये, ये गति को उत्तम गति बतायादी योनी जो पेड़ वृक्षादि योनी है उनको निकृष्ट गति बताया उसके बाद ये जो योनी आई इस मनुस्मृति में जो बताएंगे इसको उत्तम गति बताया ब्रह्मा जी ने ये मनुजी ने ऐसा कहना चाहते हैं क्या है ब्रह्मा जो धर्मो महान अभ्यमाम साहूर मनीष मनीषी लोग इसको अच्छी गति कहते हैं मनीषी लोग विद्वान लोग मनुजी लिख रहे हैं ये मनुस्मृति का श्लोक है ये किन किनको ब्रह्मा विराट विराट भाव को प्राप्त हो जाना विराट ब्रह्मा माने विराट चतुर्मुख ब्रह्मा पांच की टिप्पणी है ना मनुस्मृति का संख्या दिया है अध्याय है पचास मंत्र है पचासवा मंत्र है यह ब्रह्मा और विश्व सृज विश्व के स्रष्टा प्रजापति लोग और धर्म माने यमराज यम भाव को प्राप्त होना और महान माने सूत्रात्मा हिरण नगर व भाव को प्राप्त होना और अव्यक्त माने प्रकृति को प्राप्त होना उत्तम सात्विक गति है उत्तम गति है ऐसा मनोजी ने कहा ऐसे मनोजी कहते हैं मनीषी लोग ऐसा कहते हैं करके बोलते हैं गति माह मनीषि मनीषी लोग ऐसा कहते हैं करके मनोजी ने कहा यह कहा समय हो गया टीका फिर करेंगे रहते है। ओम भद्रम करणे भी देवा भद्र पश्येम्क्षरप्रा स्थिरस्तुस्वासस्तमी सवु शाति शाति शाति